योग में ना आ अब बस इतनी ही बात करेंगे उसके बाद में धनुष के ऊपर बांध चला हुआ है छुटना भरे तो अब अब अब वो समुद्र को वो युक्ति करनी कि बांध छुटने न पा जहां तहां रहे उसके आगे न बढ़े तो उसने रत्न की से थाली में भर लिए और स्वयं भी जी जी स्वरूप भी, भी धारण कर लिया और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके आ गया ती माना मन को मैंने समुद्र इतना विशाल है इतना शब्दाली अपने आप को समझता है तो उस अहंकार को छोड़ करके तो भगवान के सामने हाथ जोड़ करके विदम्ब्रता के साथ में आ भगवान कभी भी नहीं वहीं रूम फिर आगे बढ़ता नहीं जब भगवान ने देखा विद्रूप धारण किए हुए तब चपाण कर ला गए तो भगवान तो तक <laughs> भी जो कथा हुई तो ये कथा सुना रहे हैं कालभूषण गरुड़ तो कहते देखो तुमने कथा सुनाई क्या भगवान राम ने समुद्र से कैसे व्यवहार किया और समुद्र ने तब जब उसको बिल्कुल ही झनक चढ़ा लिया तब समुद्र जो है सामने भगवान राम जाया क्या शिक्षा मिली इस से? कथा से तो हर कथा से एक शिक्षा है कोई कोई तो आप काग भूखंड जो है वो गरुड़ को जिस कथा की शिक्षा बताते हैं कदर देव को काटे हिसे कदरी फरे कदरी माने है तीला केला काटने से ही फलता है और को के जतने को सीच लेकिन वैसे सीखते चांगता रहो मैंने एक बार केला फल गया उसके फल तो उसमें फल आ गई तो अब आप उसके बाद उसके लिए वो चांगा सीखते रहो दोबारा उसमें कोई फल आ जाए गार लग जाए उसमें गोली लगने वाली नहीं है चाहे जितनी खाता रहो चाहे पानी दो उसका कोई फल नहीं अब कब कब उसमें फल लगेगा जब केले नीचे से काट दो उसके भीतर से कटनाए थे उसमें से किला निकले तब आकर जितने अकेला होगा तो उसमें इसलिए कहते हैं कि ये नियम कैसे है ये तो काटे पर कदरी भरे गोट तो जतन को सिंह अभी शिवराम से कहते हैं क्या बिने न मान खजे तो डाटे डांटे पे नीच नीच व्यक्ति की बात की है केले की तरह। उससे विनती करो या उसको समझाओ या उसको कुछ करो इस प्रकार के उपाय विनम्रता का व्यवहार उससे करो तो उसके ऊपर कोई असर नहीं होता और साहंकार और बढ़ता जाता है सहंकार और बरता जाता है और जो वो जो जो व्यवहार ही करता है वो समझता कि ऐसे व्यक्तित्व जो कि हमारी विनती कर रहे हैं इनको इनको तो और भी पीड़ित करना चाहिए ऐसा वो अपने समझता रहें इसलिए कहते हैं बिने न मान खगेत सुन ए खगे मैंने करो सुनो कि बिना इनमान जिन्हय नहीं मानते हैं डांटे ही कहे नवनी नीच व्यक्ति जो है वो डांटने पर ही नवते हैं नव के मने उनके सामने नमन आता है तब देखो वो जो है वो झुकते हैं सब वो बात को मानते हैं स्वीकार करते हैं सब समझ में आती है उनकी बाद, तो देखो तो ये ए, एक और तो ये जो जस्त स्वभाव के व्यक्ति जड़ बुद्धि के नीच प्रकार के व्यक्ति हैं उनका स्वभाव बताया और उसके साथ में व्यवहार किस प्रकार का होता है कैसे उनसे व्यवहार करना चाहिए वो भी इस समय शिक्षा होगी समुद्र के बहाने इस प्रकार तो ये तो रामचरितमानस मानस जैसे ये ग्रंथ है पुराण आदि हैं अपने वेदादि ग्रंथ हैं ये तो शिक्षा ग्रंथ है तो इसमें जीवन की शिक्षाएं तरह तरह की हैं धर्म की शिक्षा है व्यवहार की शिक्षा है ज्ञान की शिक्षा है तो शिक्षा तो यहां पर शिक्षा क्या प्राप्त होती है वो बताते जाते हैं यहाँ ये यह कथा केवल कथा मात्र के लिए नहीं है शिक्षा के लिए ये उदाहरण है कि भगवान राम ने समुद्र से कैसे व्यवहार किया तो एक उदाहरण है और मुख्य शिक्षा ये है कि एक प्रकार से दुष्ट व्यक्तियों से निजी व्यक्तियों से व्यवहार किस प्रकार किया जाता है सब लोग बात को मानते हैं ये समझ में आ जाए अब आगे देखिए सभय सिंधु पद प्रभु के रे चम नाथ सदय गुण मेरे गंगन समीर नल जलधरणीनिकाथ सहज जलकरणी तब प्रेरित माया उपजाए तो सब ब्रह्मि गाये सब वाय तुझ सोते भाकिन सुफलाई सब बल दीन मोहित मर जादा सुनी तुमरी दीनी ढोल सूत्र सुनारी सकल साड़ नागे अधिकारी प्रभु प्रताप मैं जाप सुखायी बुत रही कट दिन मोर पड़ाई तो प्रभु अज्ञा तेल सुखिदाई कर सुबे गु तुम सुहाई से किति बचनयती कहे कृपाल मुसुकाये जय भी जि उतरे कपि कटकेत सुख पाए जय जय जय अब देखो अभी समुद्र की दो, दो रूप एक रूप तो भगवान तक की भगवान नारायण परम परमात्मा स्वयं खेह जोड़ रहे हैं तो भी वो नहीं समझा और दूसरी ओर ये ज़िए ज़िए मार अब जब उसको अग्निमान देखा और तक ज्वाला उत्पन्न हो गई अब विनम्र कितना हो गया हाँ? अब विनम्रता की भी हद्द देखो उसको अब भगवान के प्रभु प्रभु प्रभु कराया जा रहा है बिना प्रभु के एक बाकी भी बोलते ही नहीं कैसे सवय सिंधु गई पद प्रभु के रे यहीं से प्रभु शुरू हो जाता है कैसे भगवान आप तो हमारे स्वामी हो सारी सृष्टि के रचा हो ये जो है कहकर भगवान के चरण कमल समुद्र ने पकड़े और सब है मैंने भयभी हुआ ऐसे वो करके भगवान के साथ से संतु क्षमा नाथ सब्गुनो मेरे और नाथ माने भी प्रभु है आप प्रभु हैं स्वामी हैं हमारे और आप जो है हमारे अपराध जो है उनको आप क्षमा करो आप देखो दिल की यहाँ पर तो अब एक ये भी है कि कोई व्यक्ति अगर कहीं वित्ती करता है तो उसकी बात को अगर ध्यान दें और सुनने मानने तो ये नौबत न है कि बाद में फिर वो दंड देने को तैयार हो जाए तो फिर उसके बाद में उल्टी बिनती कोई ही करनी पड़े हाँ? अभी तक तो समुद्र सम भगवान की विनती नहीं समझाता अब उसको स्वयं भगवान की विनती करनी पड़ रही दिलजड़ा भगवान के साथ ये स्थिति आ गई तो कहते हैं क्षमण ना सभी अवगुण में मेरे और कहते हैं हमारा दुर्गुण है देखो अपने दुर्गुणों को स्वीकार करता है कि दुर्गुण क्या जलता है अपने दुर्गुण बताता है कहता गंगन समीरे अनल जलधर्मी ये पंच महाभूत है इनके नाथ सहित करनी ये भगवान ये सत्य हैं ये सब स्वभाव से जड़े जड़कर्मी जैसे चढ़ है वैसे काम भी सब जड़ है और सब प्रेरित मारा उपजाए और भगवान ये सब सत्य सब माया की उत्पत्ति हुई है तो माया कौन थी आपकी ही प्रेरणा से माया ने इन सबकी रचना की है पंच महाभूतों की और सृष्टि हेतु तो सब ग्रंथ ने गाये सब ग्रंथों में आप देख लेंगे सब जगह यही कहा गया है कि बस माया सृष्टि की रही है और उसने पंचमहाभूतों को पंच की पंच पंचमहाभूतों से सारी ब्रह्मांड की रचना हो गई तो ये प्रसंग ये वेदांत की बातें हैं अब प्रसंग चल रहा है समुद्र का भगवान राम का समुद्र भगवान की क्षण में आता है उनसे विनती करता है लेकिन वेदांत की बात यहां बता देते हैं कि देखो ये ये पंच महाभूत क्या है इनकी रचना कैसे हुई ये पंच महाभूत मायामय है माया के का रचना देखो परम परमात्मा है वो तो परमात्मा यह ब्रह्म तो माया रहित है लेकिन जब परमात्मा में माया शक्ति उसके अंदर भी छुपी हुई है वो सक्रिय हो गई तो फिर वही परमात्मा जो है वह ब्रह्म जो है ईश्वर कहलाता है ईश्वर में दो बातें एक और माया है और दूसरी ओर परमात्मा की चेतन सत्ता है चेतना स्वरूप सच्चिदानंद तो स्वरूप परमात्मा का वही ईश्वर नहीं परमात्मा भाव भी है ब्रह्मत्व तो भी ईश्वर में है और दूसरी ओर माया भी उसमें दोनों मिलकर की ईश्वर है तो वो ईश्वर जो है सच्चिदानंद तो स्वरूप होने के कारण से चेतन प्रधान होने के कारण से जगत का निमित्त कारण है और वही ईश्वर माया जल है प्रकृति है और उसकी प्रधानता से वही ईश्वर जगत का उपादान कारण है ईश्वर जगत का निमित्त कारण भी है उपादान कारण निमित्त कारण से माने एफिशिएंट कॉज जगत का रचना करने वाला चेतन सत्य और दूसरी ओर जगत का उत्पादन कारण भी है उपादान कारण जैसे कि मेटीरियल कॉस्ट जिससे कोई वस्तु तो बनाई जाती है वो वस्तु मेटीरियल कॉस्ट उत्पादन कारण है तो इन सब जगत का उत्पादन कारण भी है तो एक ही निमित्त और एक ही उपादान कारण कैसे हो सकता है क्योंकि <coughs> उसमें दोनों प्रकार की बात वो चेतन भी है जड़ भी है और दोनों का मिश्रण है <coughs> जड़ चेतन दोनों मिला हुआ है इस पर तो जड़ भाव हाँ से वो हो उपादान कारण तो इसलिए ये बता दिया कि देखो कि ये सब सब सर्वप्रे मैंने आपकी आपको मैंने भगवान कहते हैं कि देखो आप भगवान के लिए कहता है कि देखिए आपकी माया उसने ही जगत की रचना है तो आप ही जगत के निमित्त कारण हो आपकी माया जगत के उपादान कारण है उससे से जगत की रचना हुई माया से माया से जगत की रचना होती तो माया आत्मा से गुणात्मक है तीनों गुणों के समिश्रण से पंचमहा पंचमहा उत्पत्ति हुई आकाश लेकर के पृथ्वी तक के सूक्ष्म पंच महाभूत प्रकृति के उत्पन्न हुए उन सूक्ष्म पंच महाभूतों का पंचीकरण हुआ तो ये स्थूल पंच महाभूत जो हम देखते हैं बाहर ये सूक्ष्म पंच महाभूतों की रचना उससे होगी और स्थूल पंच महाभूतों की रचना से ब्रह्मांड रचना हो और सूक्ष्म पंच महाभूतों से सूक्ष्मी की रचना हो गई व्यक्तियों की भी व्यक्ति की समस्ती की दोनों एक साथ रचना हो गई इस प्रकार रचना होती है उसी का वर्णन जो है पांच तुलसीदास ने संक्षेप में इस से समुद्र के मुक्त करा दिया आज देखो तो वो गनन समीर अनल जल धरणी ये जो है पांच पंच महाभूत है गनन आत्मा समीर वायु अनल अग्नि उसके बाद से जल और जल के बाद क्रम से ये देखो जब रचना होती है तब इसी क्रम से होती है पहले आकाश से उत्पत्ति या आकाश वायु की हुई वायु सैडिंग की हुई अग्निस्टेशन की हुई जल से प्रति की हुई इन पंच महापुरुषों की इस प्रकार से है और फिर इनके नाथ सहज जल करनी ये सब स्वभावता जन है क्योंकि प्रकृति प्रकृति जल है माया में और उसका उसका स्वभाव जल तो है इसलिए यह सब जल इनमें जड़ता है जल तो प्रधान है क्या तब प्रेत माया उपजाए चर्चा जमाने गया है कि उसमें बुद्धि नहीं चेतना नहीं है समझ नहीं है ज्ञान नहीं है ऐसी संदर्भ तो सब प्रेत माया उपजाये सृष्टि हेतु तो। लेकिन इनकी सृष्टि रचना करने के लिए इनकी भी आवश्यकता थी पंचमहाभूतों की जड़ की तो ये पंचमहाभूत ये भी उत्पन्न हुए आपकी माया के द्वारा सप्रभु आये तुझे ही कांचक आई और फिर आपकी आज्ञा जिसको जिस प्रकार की है कि मैंने आकाश को आज्ञा इस प्रकार की है तुम जात होकर के विद्यमान मात्र रहो और सारी शक्ति जितनी रचना होती उसके लिए अवकाश दो किससे प्रोवाइड करो बस ये तुम्हारा काम है तो मत स्वीकार कर रहा जी भगवान की आज्ञा वायु से कह दिया कि तुम जगो हो आपका काम ये है कि तुम सबको श्वास दो सबके साथ आकी जाती है ऑक्सीजन प्लान करो प्राणियों को इस प्रकार से गरीब बने इस प्रकार से वायु तो को जो काम बता दिया गया तो, तो वो वायु अपना उतना ही काम करती है इससे आगे न कम न ज्यादा अग्नि को भी अपना काम बता दिया गया तो अग्नि भी अपना उतना काम ताप प्रकार देना उसका जितना काम है तो अभी भी अपना उतना कार्य करती रहती है कल भी काम बता दिया उसको सरलता स्वाद और ये वो उससे बता दिए सरकार किस प्रकार से तुम्हारा काम ये है सीशलता इत्यादि हो कल तो अपना काम कर पृथ्वी को ठोस बना दिया उसके ऊपर प्राणियों का बास हो गया ये सब पृथ्वी के उसके गुण बता दिए तो पृथ्वी अपने उस प्रकार रहेगी सभी तो अभी सभी जैसे पंच महाभूतों के अपने अपने धर्म और सब अपने अपने धर्म के अंदर सीमित और उतना ही उनके मसूसी के दिक्कत रहते हैं उसी प्रकार तो वो चलते रहते हैं यही उनकी सबकी मर्यादा है तो यहां क्या पर वो आय से जीविका आई आय तो आज्ञा ऐसी लगती है जैसे किसी कोई व्यक्ति किसी को आज्ञा दे दे तो नहीं ये करना है तो वैसी करते तो यहाँ पर ये है कि सब जल जितनी भी विस्तृति है उनके सबके प्राकृतिक या भौतिक नियम है बस वे नियम से प्रकृति अपने अपने स्थान में संचालित होती है और जो प्रकृति के नियम है ये भगवान का आदेश है इस प्रकार जो प्रकृति नियम दिखाई देते हैं क्या नियम है ये नियम भगवान के आदेश है ऐसा सूर्य प्रकाश देता है सारे जीवन भर ये क्या है सूर्य का अपना धर्म है ये प्रकाश देना तो ये सूर्य का अपना धर्म ये कैसे हुआ भगवान ने उस धर्म का सूर्य को बता दिया कि तुमको प्रकाश देना है तो बस ये आदेश है भगवान का और सूर्य का वही धर्म नहीं है प्रकाश तो ये संब की आज्ञा से अपनी अपनी सीमा में सब पांचों में पंच महा अब इनमें से एक भी अपने धर्म को भुला दे जैसे कि मनुष्य छोड़ देते कभी कभी अपना धर्म अगर ये भी छोड़ने लगे तो क्या होगा तो तो। चल अपना धर्म छोड़ दे अग्नि अपना धर्म छोड़ दे धर्म अग्नि न प्रकाश दे और न साफ दे ठंडी खंडी है आज बिल्कुल हाँ? अधेरी धीरे जैसी ठंडी ठंडी आग हो जाए तो फिर क्या होना कैसे पकड़े चले अगर एक वीर में पंचमहाभूतों में से, से भगवान की आज्ञा का पालन ना करें तो क्या होगा क्या बढ़ाई तो वही समुद्र कह रहा है कहता है ये तो सबके सबको आपकी आज्ञा का मालूम पड़ता है आज्ञा का मान, मानना पड़ता है प्रभु आय तुझे तो ही का जस आई जैसे आज्ञा है सोते ही खाते रहे सुखलाई बस वो उसी प्रकार से रहते हैं किसी मन को सुख भी लगता है और इसी में उनकी मर्यादा भी है और इसी में जगत का हित भी है ये समुद्र अपनी अपनी तरफ से इस स्पष्टीकरण दे रहा है उसने तो अभी तक बात क्यों नहीं सुनी भगवान की सिंह क्यों नहीं ये अपने बता रहा था जदा भाई सबकी अपनी अपनी अपनी सीमाएं हैं अपने अपने हिसाब से वैसे रहते हैं एक बात ये भी देखें कि जो सोते ही भांति रहे सुख लहा इसका तात्पर्य क्या है कि कोई एक साधु स्वभाव का व्यक्ति है तो उस साधु स्वभाव रहता तो उसी ने सुखी और एक सत्य है दुष्ट स्वभाव होता है दूसरे लोगों को पीड़ा पहुंचाता है तो उसको ने उसी ने उसी में है स्वभाव व्यक्ति का ऐसा होता है जो व्यक्ति को अपने को अच्छा लगता है क्या भला हो क्या बड़ा हो व्यक्ति को अपना टोली स्वभाव कैसा लगता है खराब लगता है तो वही अच्छा लगता है उसको क्या क्या स्वभाव हो कोई व्यक्ति हो हर किसी से खड़प हर किसी से इस प्रकार से बोले कठबचन बोलता रहे तो उसको तो अपने आप को ये थोड़ी लगे कि बहुत खराब काम कर रहे अप्रिय लगे उसको उसे तो ऐसा करने में बड़ा आनंद आएगा मजा आएगा उसने किसों के साथ ये सब व्यक्तियों के जैसा स्वभाव होता है उस तो स्वभाव के अनुसार वही अच्छा लगता है ये प्रकृति का नियम है इसलिए मनुष्य के लिए शास्त्र है ये शास्त्र जो है आकाश के लिए नहीं है और न वायु के लिए है न पृथ्वी के लिए है न जल के लिए है ये पंचमहाभूत जो है इनके लिए नहीं और ये पंच महाभूत जैसे जड़ हैं ऐसे पंच पंचमहाभूतों से मिलकर के जितनी भी सस्ती जल सस्ती जितनी रचना हुई उसके लिए भी खात्र नहीं शास्त्र में जब मनुष्यता स्तर पर प्राणी आता है प्राणियों में भी तीर पतंग के पक्षियों के इनके सबके लिए खात्र नहीं है शास्त्र की आज्ञा और शास्त्र का जो है उनके लिए मार्गदर्शन नहीं है जब मनुष्य के स्तर पर व्यक्ति आता है तब उसको जड़ वो हो एक जगह फ्रीडम ऑफ विल मिलती है फ्रीडम ऑफ विल और उसके लिए फिर सांस आजियां हैं तो ये भी ईश्वरीय सृष्टि के विधान के अंतर्गत ये भी है कि मनुष्य जो है उसका धर्म क्या है मनुष्य का धर्म यह नहीं है कि जैसे प्रकृति जिस प्रकार से कार्य करती है और वो प्रकृति के नियमों नियमों से चलता रहे बस तो इतना मात्र मनुष्य का धर्म नहीं है मनुष्य का धर्म यह है कि शास्त्र के लिए है उन तो शास्त्रों का भी अध्ययन करें और जो मार्ग बताया गया उस मार्ग से चलें। तो मनुष्य का धर्म जो वो हो ऐसे नहीं है जैसे कि पृथ्वी का है जल का है अग्नि का है ऐसा धर्म व्यक्ति का नहीं है मनुष्य का जो धर्म है वो विवेक युक्ति है विवेक बुद्धि को काम में ला ले और शास्त्र की आज्ञा का पालन करे लेकिन मनुष्य से इतर जितने प्राणी हैं ये पंचमहाभूत आ भी है इनके लिए कोई फासर नहीं इनके लिए केवल भगवान की के एक स्ट्रिक्ट आज्ञा है बस इसके भीतर हो और वो सब उसी के भीतर रहते हैं उसके बाहर जा भी नहीं सकते उसी सीमा में रहते हैं तो कैसे प्रभु बल की न अब देखो पहले कहा प्रभु आए सि का जस आई बहुत प्रभु प्रभु करके बोलता फिर कहता है प्रभु बल की न हे प्रभु आप तो प्रभु हैं मारे सारे शिक्षक की स्वामी है तो आपने हमको अच्छी शिक्षा दी दीदी मर्यादा जाता को नी आतनी और उसके बाद फिर मर्यादा तो, तो आप ही बनाई हुई है अब देखो इसमें समुद्र का कहना क्या है कि आपने जिस प्रकार से धनुष्य ऊपर बांध चढ़ा करके हमको इस प्रकार से दंड दिया ये भी आपने अच्छा दिया ये शिक्षा है उस बात को शिक्षा करके मानता है दंड नहीं मानता बल्कि शिक्षा एक दंड और एक शिक्षा अब जैसे माता पिता छोटे बच्चों को सिखाते हैं बच्चे नहीं मानते हैं नहीं मानते हैं तो उनको डांटते भी मारते हुए ये भी काम में लाते हैं दोनों बातें लेकिन किस लिए शिक्षा भी उनका मारना पीटना भी शिक्षा है इस प्रकार समुद्र कहता है कि हे प्रभु आप हमारे स्वामी हैं अगर आपने हमको डांटा भी या हमारे धनुष ले से पांच चढ़ा करके अगर इस प्रकार की ज्वाला भी उत्पन्न हमारे अंदर की तो ये सब आपकी शिक्षा है हम उससे शिक्षा नहीं लेकिन एक बात यह भी है कि जैसे वो मर्यादापुण तो मरिए कि आपने ही मर्यादा बनाई है हमारी मर्यादा जैसे हमारा स्वभाव बनाया है और जैसा पानी जैसा समुद्र और जैसा जितना कार्य जैसा आपने बनाया हुआ उस प्रकार के हम हैं वैसे हैं अब हम जैसे हैं आप वैसा रखना चाहो तो उस मर्यादा को बनाए रखो उस प्रकार से करो और आप कह दो कि हम बदल जाए तो बदल जाए आप जैसा कहो उसको अपने स्वभाव को सौ छोड़ दें तो भगवान सोच रहे थे कि हाँ बात ठीक समुद्र का अपनी जो प्रकृति है अपनी मर्यादा वो हमारी बनाई हुई है इसको ये कैसे छोड़ दे छोड़ भी नहीं सकता अगर छोड़ देता है तो बड़ी भी होती है इसलिए भगवान जो है उसको फिर अब भगवान भी उसके साथ कम्प्रोमाइज करते हैं उसकी बात को तो समझ लेते हैं कि हां ये भी कह रहा है वो ठीक बात है यहां कह रहे मर्यादा तुम तो की नहीं माने मर्यादा तो आदि भी बनाई हुई है चाहे रखो और चाहे खत्म कर गर दो ये कहते हैं कह रहे हैं जो ढोल गवार सूत्र पसनारी सकल तालना की अधिकारी ये शिक्षा की बात कहता है ये तो जो ये सब हैं है ढोल गवार इत्यादि है ये तो सब हैं वो जल बुद्धि के हैं इनको तो जब इनके ऊपर तालना दी जाएगी डाटा फटकारा जाएगा तभी ये अपनी मर्यादा के अंतर्गत रहेंगे नहीं तो मर्यादा को छोड़ देंगे अब ये पंक्ति जो है बहुत ही लोगों ने कंट्रोवर्शियल बना दी और उन लोगों ने बना दी जो इसी कोटी में कहीं आते हैं कहीं ना कहीं ढोल के अंतर्गत आते हों या कहीं गंवार के अंतर्गत आते होंगे तो वो अपनी इस पंक्तियों को खराब लगती है कि हमारे लिए बात नहीं जाएगी अगर इनमें से पांच ये जो पांच नाम दिए गए पांचों में से कोई, न तो में तो तो तो से कोई ना हो तो उसे कोई खराब नहीं अगर ढोल ना हो तो उसे इस कोई खराब नहीं उसे क्या उपलब्ध पड़ती अगर कोई गंवार ना हो तो इस क्या लेना देना सही है अपने साथ ऐसे सूत्र भी हो ना हो कोई व्यक्ति तो छिका लेना देना सूत्र जैसा होगा तो होगा ऐसे करके पशु पशुओं को भी कोई आपत्ति नहीं इस है पंख से किसी पशु में आज तक कोई कम्प्लेट नहीं की ये पंख सुतने ऐसी लिख नहीं थी ने भी कभी ऐसा नहीं कहा कि ये सभी ये पंख एक प्रकाशित प्रदि गई लेकिन कहीं कहीं कोई कोई व्यक्ति इस कैटेगरी में आते हैं तो वो अपने आप को जैसे तो स्त्री करके है तो स्त्रियों ने इतनी आपत्ति नहीं की जितनी कि पुरुषों ने स्त्रियों का पक्ष लेकर के ज्यादा आपत्ति की ये पंक्ति जिसे तुलसीदास ने गति है, अच्छा नहीं लिखा ये भी उनके व्यक्तियों की जरूरत हो सीमित बुद्धि के कारण है। ये तुलसीदास ने जिसमें ये पंक्ति इसमें रखी है तो ये तुलसीदास ने कोई अपने मत नहीं रखी है ये तुलसीदास जी का अपना मत हो तो नहीं है। ये अपने जितने की ब्यास जी कि विक्रम से पुराण हैं एक बार नहीं तमाम बार ये बात जगह जगह बार बार पुराणों में आई यही बात जिस प्रकार की बातें झुड़ गई व्यास जी ने दिखाई और उन्हीं का तुलसीदास ने अनुवाद कर दिया माल्मीकि ने भी लिखा अन्य लोगों ने भी लिखा तो मानी यहाँ पर जो है ये है जब ऋषि मुनि तमाम लोग वही बात कहते चले आ रहे हैं तो तुलसीदास जी ने वैसी उसी लगा लेकिन तुलसीदास ने इस बात को समझा दी तुलसीदास जी ये लगा कि इसमें जो मनी ऋषिमुनी कहते हैं ये कोई गलत नहीं कहते उसमें सार्थकता है यही बात ठीक है ऐसे समझकर करके उन्होंने उसकी प्रकार से लिखी है तुलसीदास ने बहुत सी बातें नहीं लिखी हैं जो व्याप आदि लोगों ने लिखी है बाल्मीका जी ने लिखी है वो बहुत सी बातें तुलसीदास जी को अच्छी नहीं लगी तोलसीदास जी बहुत ही रिफाइंड माइंड देते हैं ये बात हम रखनी चाहिए जैसे एक उदाहरण इस प्रकार के देखो कि जैसे बाल्मीकि तो वो बातें नहीं लिख देते हैं जो तो नहीं कहनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए जैसे मानो लक्ष्मण जी ने महाराज शब्द के विपरीत कुछ बात कही कटवचन बोले हां? तो वो बाल्मीकि जो कटवचन बोले वो भी समझते लेकिन तुलसीदास जी ने कहते कटवचन बोले लेकिन वो शब्द बोले जैसे कोई कहे उस व्यक्ति ने उसको गाली थी तो इतना तो कोई कहते गाली थी लेकिन समझदार व्यक्ति जो सुन कार्य से जैसी होगा तो उस गाली को अपने मुंह से रिपीट नहीं करेगा कि ये गाली भी इस प्रकार को बोला चलिए इसी प्रकार से तुलसीदास जी जो वो हो इस बात को ध्यान में रखते हैं कि थि जो ठीक बात हो अच्छे से उनको तुलसीदास जी तो उन्होंने जैसी उनको वही बात बोले नहीं इसके माने यहाँ तुलसीदास जी को आपसी नहीं लगी इसका अनुवाद करने में इस पंक्ति लिखने में चिठोल कुमार क्षद्रपति कहते हैं ये सकल तालना के अधिकारी ये सब तालना के अधिकारी इनको तालना मिलनी चाहिए तालना डाक फटकार होना चाहिए इनके चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए ये इनको बात तो को मंजूर रही सब उन्होंने लेकिन तुलसीदास तो की के ये मन भाई कैसे बात हाँ? उसको देखने के लिए ध्यान देना पड़ेगा कि देखो शास्त्रवाद में रामदेव मानस में देखे तो क्या जहाँ पर कई स्त्रियों की बात आई है वहाँ सब जगह सूत्रों की बात आई हो जिसे स्वरूप से सूत्र और स्त्रियों की बात हुई, अगर ये सब इनका प्रसंग आया है तो सुलसीद आद जी ने इनको सबसे तो बुरा नहीं माना है केवट आदि इत्यादि आए हैं शबरी इत्यादि स्त्रियां आई है सीता जी की और कौशल्या आदि की तो बात दूसरी लेकिन जैसे स्त्रियां इस प्रकार शबरी जैसी स्त्रियां हैं उनके साथ भी भगवान ने किस प्रकार का व्यवहार किया तो सब साधु स्वभाव के हैं और उनके साथ जो है कितनी जन्मता से उनको कहते हैं कि गजगामी और सुंदर मुखबाली कवरी जैसी को जो वो हो अगर कहें कि सुंदर मुखबाली उसको बताऊँ एक जो है वाली एक स्त्री जो तो ये भगवान की सुंदरता कहीं उसको अलग ही दिख रही थी भगवान को अंदर सब उन्होंने उसको इस प्रकार ऐसी प्रशंसा की खबरी लेकिन स्त्रियों में से एक थी जिसको भगवान ने मार दिया और स्त्रियों में से एक शुभनता भी थी जिसकी नाकाम का ले अब तो जो स्त्रियां सब जो है चाहे सूख ने खा हो चाहे सब हो इनसे बन बोलो तो इनसे कुछ न करो जो मर्जी आवे उनको करने दो तो कहते नहीं ये बात इसलिए जो है वो किस प्रकार से जो है उनको तो फिर दंड देने पड़ेगा नहीं तो फिर गलत हो जाएगा सब फिर यही कहने लगेंगे समझो कि सूख जो है नाक कान काटे ये गलत किया था क्या ताड़का को मारा ये गलत काम किया कहते भी कभी कभी लोग बात नहीं है कोई कोई लोग समझते हैं कि क्षत्री का धर्म है कि स्त्रियों को में उठावे इसलिए अगर सहाकार को मार दिया तो उन्होंने गलत काम किया छत्री धर्म के विरुद्ध कार्य किया लेकिन शास्त्र जो है अपने शास्त्रों के मर्म को कर्म के मर्म को समझना और धर्म के रहस्य को समझना आसान नहीं है एक नियम तो ये जरूर है की स्त्रियां जो है जो है उनके कर्म में आवे उनकी रक्षा करनी चाहिए वो रक्षा करने योग्य है पालन करने योग्य हैं, उनका इस प्रकार का अधिकार है उनके ऊपर अस्टर कथम नहीं चलाने चाहिए यही सब बात है लेकिन दूसरी ओर ये भी है एक्सेप्शन भी है अपना धर्म है नियम भी है और एक्सेप्शन भी है सत्य वचन बोलना परम धर्म है लेकिन उसमें एक्सेप्शन भी है एक्सेप्शन के माना नहीं है कि हर समय एक्सेप्शन मिल गया तो सब तक कुछ बात रहेगी अब अब झूठ बोलने के लिए पुलिस छूट हो गई ऐसी बात नहीं तब तक तो धर्म है ही है लेकिन कहीं कहीं उसके लिए झूठ बोलने के लिए गुंजाइश भी है क्यों कि धर्म का उद्देश्य रक्षा है धर्म का उद्देश्य विकास है धर्म का उद्देश्य जिस हम जाल में फंस गए इसे निकल करके मुक्ति तक पहुंचना उसका उद्देश्य तो जो उद्देश्य है वो सामने रहना चाहिए और तो जिस तो प्रकार से वो होता है वही धर्म इसको ध्यान में रख करके जब देखते हैं तब यहां पर इस प्रकार के जी हैं तो इनका अर्थ भी उसी प्रकार से लगाना पड़ता है कि जहाँ ये, ये सब ढोल गवार और फ्रिये समुद्र अपने मुख से जल लोगों का उदाहरण देकर के कहता है तो जैसे कि ढोल चल है तो पीटने पर आवाज देता है सुंदर पर काम करता है इसी प्रकार से गवार के माने जो वो जो अशिक्षित हैं मूर्ख हैं है। जल स्वभाव के हैं व्यक्ति उनके लिए कमार संयोग कहते हुए लोग हैं उनको भी हैं। उनको स्वयं अपने आप पता नहीं कि हमें कौन सा सही रास्ता है कौन सा गलत रास्ता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो जो ऐसे ना समझ व्यक्ति हैं, उनके ऊपर दूसरे समझदार व्यक्ति नियंत्रण रखें किसी में भलाई ऐसे शूद्री शूद्र के माने कोई शरीर से सूत्र से शास्त्र मानते नहीं सूत्र के माने जो तमोगी स्वभाव के बच्चे हैं उनको भी विपरीत बुद्धि होती है तमोगण के कारण विपरीत होती है उल्टी बातन सुनाएगी और ऐसे व्यक्ति सूत्र स्वभाव कहलाते हैं शंकराचार्य जी ने सूत्र की परिभाषा दी कि सुषमाद्रवती थी सूत्र अब उसमें देखो उससे पता चलता है कि जो व्यक्ति ऐसे उल्टे काम करे जिनका जो परिणाम दुख ही हो ऐसे व्यक्तियों को सूत्र देते हैं तो मैंने वो एक प्रकार जो मूर्ख ही है संसार में व्यक्ति जो है उनको सूत्र भी कहते हैं जो विपरीत आचरण करें उल्टी बुद्धि हो उल्टी बुद्धि क्यों है समोगुण के कारण है। समोगुण में जो वो अज्ञान जरता बुद्धि में होती है और जो सही बात हो, सही समझ में नहीं आती वो खराब लगती है जो गलत बात है वही सत्य लगती है उसी रास्ते भी करना चाहता है तो ऐसे व्यक्तियों को